गीता तत्व चिंतन ईश्वर की प्राप्ति अब चरित्र का हल्कापन तो दोष है पर जल का हल्कापन उसका गुण गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे चरित्र में तो हल्कापन ही हल्कापन है इसलिए मैंने अपना सारा हल्कापन सारी त्रुटियां भगवान को दे दी यही दैन्य का घाट है गोस्वामी जी लिखते हैं आरति विनय दीनतामोरी लघुता ललित मेरा सुवरी भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का अत्यंत हल्कापन है जिज्ञासु ने पुनः पूछा अच्छा गोस्वामी जी यह तो बताइए आपके इस दैन्य घाट की विशेषता क्या है एक तो आपने बता ही दी कि अपनी सब कमियाँ भगवान को सौंप दी जाती है गोस्वामी जी बोले मान लो तुम सवारी में बैठकर कहीं जा रहे हो और तुम्हारे कानों में आवाज़ आई बाबूजी जी तीन दिन का भूखा हूँ मुझे पैसा नहीं चाहिए खाना खिला दीजिए तो तुम क्या करोगे वाहन को रोकूंगा और मांगने वाले से कहूँगा ले यहाँ आ जा और यह खाने की चीज़ ले ले अगर वह कहे कि बाबूजी जी तो है नहीं कि देख सकूँ तब क्या करोगे तब कहूँगा कान से तो सुन रहा है आवाज़ सुनकर मेरे पास चला आ अगर वह कहे कि बाबूजी, देख लो मेरी टांगें भी नहीं हैं कैसे आप तक चलकर जाऊं? तब क्या करोगे तब मैं वाहन से उतरकर उसके पास जाऊंगा और कहूंगा, ले हाथ बढ़ा अगर वह शरीर को हिलाकर कंधे पर की चादर गिरा दे और कहे कि बाबूजी, देखो मेरे तो हाथ भी नहीं हैं तब मैं कैसे लूँ बाबू दया करो आप ही खिला दो तब तुम क्या करोगे तब तो गोस्वामी जी मैं उसे अपने हाथ से ही खिला दूंगा बस यही दैन्य घाट की विशेषता है मैंने भगवान को पुकारा वे आ गए बोले लो तुलसी देखो मैं आ गया मैंने कहा महाराज आपने ज्ञान के नेत्र तो दिए नहीं जिनके जिनसे आपको देख सकूं पर मैं तो आपको पाना चाहता हूं। प्रभु ने कहा ठीक है पाना चाहते हो तो बस इतना सा चल मेरे पास आ जाओ मैंने कहा महाराज आपने कर्म के पैर भी तो दिए नहीं फिर कैसे चलकर आप तक जाऊं? आप ही दया करके मेरे पास आइए जिससे आपका स्पर्श प्राप्त हो सके और प्रभु पास आ गए मुझसे बोले लो तुलसी तुम्हारे पास आ गया हूँ हाथ बढ़ाकर मेरा स्पर्श कर लो मैंने कहा प्रभु आपने उपासना के हाथ भी तो मुझे नहीं दिए फिर मैं आपका स्पर्श कैसे करूँ तब पसीज कर भगवान ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया तो भाई जिज्ञासु जी यही दैन्य योग की विशेषता है समझे